दधाति पूर्व यो वे वेद प्रणोति तस्म तंगबु प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओम शांति शांति शांति शंकराचार्य केशवं बातरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्ति भेद यो मूर्तिद विभागिनेोमवदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम नमः ओम शांति शांति शांति ही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 जो ज्ञान के अंतरंग साधन हैं श्रवण मनन निदिध्यासन इनका दीर्घ काल तक निरंतर आदरपूर्वक अनुष्ठान करने से ब्रह्मात्म एक विषयक संस्कार दृढ़ हो जाता है ब्रह्मात्मा एकत्व विषय संस्कार को ही कहा जाता है शुभ संस्कार शुभ वासना और जिसके चित्त में अशुभ वासना से प्रबल शुभवासना ने अपना स्थान बना लिया उसे अहम ब्रह्मास्मि यह शादी वाक्य से बोध होता ही है और वह बोध ज्ञान निवर्तिय जो दोष है जो सूक्ष्मतम अशुभ वासनाएं हैं और उनका कारणभूत अज्ञान है संचित कर्म है इन सबका निवर्तक बनता ही है यह बताया गया था पैतीसवे श्लोक में इसलिए शुभ संस्कारों का चित्त में होना अति आवश्यक है और वो भी प्रबल शुभ संस्कार दुर्बल शुभ संस्कार तो प्रबल अशुभ संस्कारों से पराभूत होता रहेगा तो अनात्मचि जिसके अंदर ब्रह्मात्मा एकत्व विशेष संस्कार हैं, वह भी अनात्मचिंतन में समय समय पर प्रवृत्त हो सकता है यदि अशुभ संस्कारों का प्राबल्य है और दौर्बल्य है शुभ संस्कारों का इसलिए शुभ संस्कार प्रबल शुभ संस्कार ज्ञान द्वारा माना जाता है ज्ञान निवर्त जो अविद्या काम कर्म नामक दोष है इन दोषों का निवर्तक बनता ही है जैसे आयुर्वेद शास्त्रानुसार निर्मित रसायन रोग का निवर्तक होता ही है उस अशुभ संस्कार के संपादक तीन साधनों में से निधिध्यासनात्मक जो साधन है श्रवण मनन से परोक्ष निश्चय होने के बाद प्रबल संस्कारों को क्षीण करने वाला शुभ संस्कार को प्रबल करने वाला निधिध्यासनात्मक साधन अपनाना चाहिए इसे छत्तीसवें और सैतीसवे श्लोक में भगवान भाष्यकार ने बताया है निधिध्यासन का प्रकार पहले बताया छत्तीसवें श्लोक में कि निधि ऐसा होगा जो शोधित तो तदर्थ है वाक्यार्थ का अनुसंधान निरीध्यासन कहलाता है वाक्यर्थ में वाक्य शब्द का अर्थ है तत्वमशादी ब्रह्मात्म एकत्व के ज्ञापक वाक्य उनको वाक्य शब्द से लेना वाक्यार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा तत्वमशादी वाक्यों का जो अर्थ है शोधित तदर्थ के साथ शोधित तमर्थ का स्वाभाविक ऐक्य हो जाएगा वाक्यार्थ और उसका अनुसंधान होगा चिंतन बार बार जो प्रबल संस्कार हमारी अहम वृत्ति को उनके विषयभूत अनात्म पंच कोषों में से ही किसी न किसी कोष विशेष के आश्रित कर देता है, उसे अनमन बनाने के लिए मजबूर करता है, तो साधक का प्रयत्न रहेगा कि तत्त्वमशी वाक्य ने बताए हुए शोधित तदर्थ के साथ शोधित तमर्थ का जो ऐक्य है अर्थात तो शोधित तदर्थ ही मैं हूँ ऐसी अहम वृत्ति ब्रह्म को ही अपना आलंबन जिससे बना ले और उपाधिभूत अनात्म पदार्थ को अपने आलंबन के रूप में छोड़ दे इसके लिए प्रयत्न शुरू में वो हो जाती है सविकल्पक समाधि कहो या संप्रज्ञात समाधि कहो उसी का नाम है निधिध्यासन वो शुरू में रहेगा उसमें ये विचार भी प्रयत्न रहेगा मानस प्रयत्न और धीरे धीरे प्रयत्न में जैसे सफलता होगी तो अहम वृत्ति अनात्मा मात्र को अपना आलमन बनाने से छोड़ करके आत्माभिमुख ही निरंतर रहेगी ब्रह्म को ही मय के रूप में ग्रहण करेगी जिस ब्रह्म को मय के रूप में ग्रहण करेगी उस ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए 36वें श्लोक में बताया गया कि वह नित्य शुद्ध है नित्य आ, मुक्त है एक है अखंड आनंद स्वरूप है अपरिछिन्न आनंद यानी भूमार रूप है अद्वितीय है सजातीय भी दूसरा कोई नहीं विजातीय भी दूसरा कोई नहीं है अबाधित अपरिचिन्न चेतन ये शोधित तदर्थ है और वही मैं हूं ऐसी हमारी जो अहम वृत्ति चित्त में बन रही है वह अनायास उस शोधित तदर्थ को आलंबन बनाते हुए प्रकट हो जाए इतना यहां तक अभ्यास करना है जब प्रबल संस्कार अशुभ रहेंगे तो प्रयत्न करना होगा शोधित तो तदर्थ को अहम वृत्ति का आलंबन करने के लिए और बिना प्रयत्न के प्रबल संस्कार कार्यक्रम संघात में से ही किसी न किसी को अहम वृत्ति का आलम्बन बनाएंगे बनवाएंगे ये अनायास अनात्मा विषय बन जाएगा अज्ञानी का जिसका निधिध्यासन परिपक्व नहीं है और वाक्यर्थ वाक्यर्थ को आलमन बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा शुभ संस्कार अशुभ संस्कार की अपेक्षा प्रबल हो गए इसका द्योतक होगा हमारी अहम वृत्ति हमारे प्रयत्न की अपेक्षा किए बिना ब्रह्म को ही मय के रूप में ग्रहण करेगी तो माना जाएगा कि हमारा शुभ संस्कार अशुभ संस्कार की अपेक्षा प्रबल हो गया है तो और वो प्रबल करने वाला कौन है निधि ध्यास तो निधि ध्यास जैसे जैसे परिपक्व होगा शुभ संस्कार बलवान होता जाएगा इस निधिध्यासन उपयोगी स्थान आसन और अन्य सहकारी साधनों को सैतीसवें श्लोक के श्लोक में बताया है कि एकांत स्थान चाहिए विविक देश और एकांत स्थान कहलाता है जहाँ अनेक लोग होने पर भी उनके उनकी विचारधारा साधना पद्धति एक है तो वह एकांत स्थान ही माना जाएगा मन को इधर उधर भटकाने वाले विचार समान विचारधारा वाले समान साधन को अपनाने वाले साधकों में नहीं होंगे अपितु एक दूसरे के साधन में सहयोगी बनने वाले ही विचारों का आदान प्रदान आपस में होगा तो एकांत स्थान ही माना जाता है जो साधन हमने अपनाया है उस साधन को दूसरों के द्वारा उपस्थित किए गए विक्षेप के बिना हम कर सके और जो विक्षेप उत्पन्न कर रहे हैं उनसे या तो स्वयं हट जाए या तो स्वयं दूसरों को हटा दे और जहां पर कोई विक्षेप करने वाला है ही नहीं साधना में अभी तो सहयोगी है और ऐसे अनेक लोग होने पर भी उस स्थान को कहा जाएगा एकांत स्थान इसलिए पहले समूह रहता था समान साधना में आस्था रखने वाले साधकों का ही और जब अलग अलग प्रकार की साधना में आस्था हो और आपस में बैठे चर्चा करें तो एक दूसरे की साधन की या तो निंदा तो या तो प्रशंसा होगी जिसके साधन की निंदा हो रही है उसे विक्षेप होगा उस साधन से उसकी आस्था धीरे धीरे हटने लगेगी तो उसे विक्षेप होगा साधन ठीक से कर नहीं पाएगा इसलिए कहा विविध देशे और आसीन उसे समान विचार वाले साधकों के द्वारा सेवित तो स्थान पर रह रहा है निधि करने के लिए लेकिन बैठ करके निधि करना है सोते हुए या खड़े खड़े नहीं और वैराग्य भी इंद्रियों के विषय जो रूपाधि है उनके प्रति हो और इस वैराग्य पूर्वक इंद्रियों का निग्रह जिसका हुआ है ऐसा व्यक्ति पूर्व 36 छतिस श्लोक छत्तीसवें श्लोक में बताए हुए वाक्यार्थ का अनायास कर सकता है अनुसंधान रूप निरीध्यासन विविध देश शब्द से दूसरे विक्षेपक व्यक्तियों के द्वारा विक्षेप उपस्थापित न हो यह बताया गया लेकिन अपनी साधना में अपने इंद्रियों के द्वारा भी विक्षेप उपस्थित किया जा सकता है शरीर के द्वारा किया जा सकता है तो इसलिए आसीन और ये दो विशेषण दिए हैं आसीन कहने से शरीर को इतना अभ्यस्त करे कि बैठने का अभ्यास हो वी विजितन्द्रिय कहने से इंद्रिय हमारी आज्ञा के बिना अनात्म चिंतन में प्रवृत्त न हो इतना इंद्रियों का निग्रह और वैराग्य कहने से मनोनिग्रह जितेंद्रिय कहने से शम उत्कृष्ट उत्कृ। कोटि का दम जितेंद्रिय और विराग कहने से उत्कृष्ट कोटि का शम बताया जा तो शम दमादि साधनों से जो संपन्न है आसीना शब्द से तित्षा को भी लिया जा सकता है एक आसन पर बिना हिले डुले स्थिर बैठते समय जो शरीर में कष्ट होंगे उनको सहन भी करना होता है अभ्यास काल में वो तो तितीक्षा हो जाती है तो इस प्रकार इन साधनों से ये साधन भी कुछ आध्यात्मिक साधन है और कुछ अधिभतिक कहो वो साधन है उन सहयोगी साधन साधने निधिध्यासन के उनकी चर्चा सैतीसवें श्लोक में हुई अब निधिध्यासन कर रहा है जो पूर्ववर्ती दो श्लोकों के द्वारा वर्णित श्लोकों के अनुसार लेकिन जिस स्थान में रह रहा है उस स्थान में भी केवल दृक रूप आत्मा मात्र नहीं है दृश्य प्रपंच भी है तो इस दृश्य प्रपंच की सत्ता रहते हुए ब्रह्मात्म एकत्व रूप अद्वैत का अनुसंधान कैसे होगा द्वैत रूपी दृश्य के रहते हुए ये एक जिज्ञासु के मन में आशंका उपस्थित होती है इस आशंका का समाधान करते हुए भास्कर भगवान अड़तीसवें श्लोक में ये बता रहे हैं कि द्वैत प्रपंच रूपी जो दृश्य वस्तु है वेदांत सिद्धांत के अनुसार अद्वैत आत्मा में अध्यारोपित है कल्पित है और वस्तुतः कल्पित की सत्ता अपने अधिष्ठान की सत्ता से अलग नहीं होती इसलिए विचार से करें क्या शुरू में जिसे द्वैत प्रपंच दिख रहा है दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है वह उसके मिथ्यात्व का चिंतन करके फिर अधिष्ठान में ही उसका विलय कर लें कि परमार्थत तो ये सर्पादी है नहीं, रशी ही नहीं रस्सी ही रस्सी है ऐसा विवेकी भ्रांत पुरुष को प्रतीत होने वाले रस्सी से अतिरिक्त रस्सी में अध्यारोपित जो दृश्य है उनको रस्सी में विलीन करता है विवेक नेत्र से ऐसे साधक को अपना विवेक नेत्र खोल करके रखना पड़ता खुला रखना पड़ता है ये चर्म तो बंद कर ले तो दृश्य दिखे बाहर का दृश्य दिखेगा नहीं लेकिन मन में उसके सत्यत्व का संस्कार रहेगा अधिष्ठान से अलग दृक्ष से अलग दृष्ट द्र, अलग दृश्य प्रतीत होगा वो जो प्रबल संस्कार है सत्यत्व के उन संस्कारों के द्वारा उपस्थित किए हुए दृश्य को विचार नेत्र से विवेक नेत्र से अधिष्ठान से अलग न समझे अधिष्ठान में प्रविलिन कर लें मतलब वे अधिष्ठान रूप ही हैं अधिष्ठान के बिना उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है ये निश्चय करके अधिष्ठान में उनका विलय होने के बाद अधिष्ठान मात्र का मय के रूप में अनुष्ठान ये होगा इस दृष्टि से यहां पर अड़तीसवा श्लोक है इसका उच्चारण कर लें अड़तीसवा श्लोक हो गया अच्छा उन्तालिस्त। ये उनतालीस तक हो गया हा उनतालीसवें श्लोक की चर्चा होनी है अब ये कहते हैं कि जिसका निधिध्यासन परिपूर्ण हुआ हो रहा है वह अनायास किस रूप से अवस्थित होता है यानी उसकी अहमवृत्ति का आलंबन जो बनेगा जिसके अहमवृत्ति का जो आलंबन बनेगा माना जाता है कि वह उसी रूप में अवस्थित है तदात्मक ही जिसका अहम जहां होगा वह तदात्मक है मनुष्य शरीर में अहम है तो मनुष्य ही है देवता शरीर में अहम है यानी अहम वृत्ति देवता शरीर को आलम्बन बना रही है तो वो देवता है ऐसे जिसकी अहम वृत्ति ब्रह्म को आलम्बन बनाएगी वो तो, तो सहज ब्रह्म रूप ही होगा ना तो ज्ञानी की सहज ब्रह्म रूपता को बताया जा रहा है सहज स्थिति को तीन प्रकार की स्थितियां होती है ना चार प्रकार की स्थितियां होती है जैसे उत्तमा सहजावस्था अध्यमा ध्यान धारणा अधमा शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमाधमा धमा। एक साधनों के चार प्रकार बताने वाला श्लोक है स्थिति चार प्रकार की स्थिति का वर्णन करता है साधक साधक सबसे उत्तम अवस्था है साधक का जो साध्य है वो है आदर्श साधक का जो आदर्श होगा वह जिस स्थिति में रहता है वह स्थिति और वह स्थिति सहज प्राप्त हो जाए तो सिद्ध लोग सहज रहते हैं अपनी ब्रह्म रूपता में तुरी अवस्था में ही तो ब्रह्म अवस्था सहज प्राप्त हो जाए उत्तम तो अवस्था है बिना उपयत्न के मध्यमा ध्यान धारणा तो ध्यान और धारणा से वह अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है तो मध्यम अवस्था है और प्रमाण से निर्धारित कर रहा है पहले लक्ष्य को और फिर अपनी अहमवृत्ति को लक्ष्य में टिकाने के लिए प्रयत्नशील है तो कहते हैं प्रमाण है उस स्थिति में ब्रह्मात्म में, में शास्त्र तो शास्त्र रूपी प्रमाण का शास्त्रार्थ का चिंतन कर रहा है वह मध्यम तृतीय अवस्था है और इन तीन अवस्थाओं से अतिरिक्त एक अवस्था है चौथी अवस्था उसे भी साधन अवस्था कहा लेकिन अधम से अधम अवस्था तीर्थाटन कर रहा है आस्तिक बनकर के तो तितिक्षा आदि का अभ्यास होता है रोज रोज स्थान बदल रहा है अलग अलग प्रकार के लोग उपस्थित हो रहे हैं अलग अलग प्रकार का व्यवहार हो रहा है और उनको सहन करता जा रहा है तो माना जाता है कि वह चतुर्थ अवस्था है निकृष्ट कोटि की लेकिन है साधन अवस्था है वो वो भी कभी फिर तृतीय अवस्था प्राप्त करेगा फिर द्वितीय अवस्था में जाएगा और इन चार में से कुछ भी नहीं करता वो तो माना जाता अभी गंतव्य के प्राप्ति के लिए उसने यात्रा प्रारंभ ही नहीं की है तो उसे गंतव्य तो नहीं मिलेगा ना तो सहज अवस्था का वर्णन किया जा रहा है उनतालीसवे श्लोक में इसका उच्चारण कर ले नाम वर्णादिकं सर्वम विहाय परमार्थवित परिपूर्ण, परिपूर्ण िदाननंद स्वेणविषे तो परमार्थ परमात्वा जिज्ञासु का आदर्शपुरुष जिज्ञासु है परमार्थ को जानने की इच्छा करने वाला और एक है परमार्थ को जान चुका है तो निश्चित है जो परमार्थ को जान चुका है वो रहेगा आदर्श जो परमार्थ स्थिति स्थिति को पाना चाह रहा है उसका और इस परमार्थ भी तो अहम वृत्ति अनायास कहाँ पर रहती है माना जाएगा परमार्थवित्त तो उसी रूप से सहज अवस्थित है तो परमार्थवित हुआ आत्मज्ञानी परमार्थ है परमात्मा आत्मा और उस आत्मा को जिसने मय के रूप में अनुभव कर लिया है तत्त्वमशादी वाक्य से साक्षात्कार उसे परमार्थ अवस्था का हो गया है उससे ब्रह्मात्म एक विषयक तो अज्ञान तूल अज्ञान तथा मूल अज्ञान कहो या अविद्या कहो निवृत्त हो गई है कामनाएं समाप्त तो हो गई संचित कर्म भी समाप्त तो हो गया समाप्त तो होने का अर्थ बाधित हो गए ये सब और फिर उसे मैं के रूप में स्पूरीत अद्वै ब्रह्म ही होता रहेगा उसकी बाधित अहम वृत्ति हमेशा उस परमार्थ स्वरूप में ही स्थित रहेगी आत्मज्ञानी की ब्रह्मविद ब्रह्म व ब्रह्म भवती के अनुसार इसका वर्णन करते हुए जो पूर्वार्थ में, पूर्वार्थ में परमार्थ ये अंतिम पद है इसे अवतिष्ठते क्रिया के कर्ता के रूप में उस अवतिष्टते के साथ अन्वय करिए तो पर, परमार्थ परमार्थवित्त अवतिष्टे तो जो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव करने वाला ज्ञानी है वह अवतिष्ठते का अर्थ है अवस्थित रहता है लेकिन कैसे अवस्थित रहता है कहां पर अवस्थित रहता है तो कहते हैं परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण तृतीया इत्थमभाव अर्थ में है इथम भाव अर्थ में तृतीय होने से उसका अर्थ निकलता है कि उस रूप से तो परिपूर्ण चिदानंद रूप से वह स्थित है अज्ञानी को तो प्रतीत होगा अज्ञानी स्वयं जहां स्थित है वहीं पर स्थित ज्ञानी को देखेगा अज्ञानी यदि अपने आप को अन्नमय कोषात्मक समझ रहा है तो ज्ञानी की उपाधिभूत जीवन मुक्त ज्ञानी की उपाधिभूत जो अन्नमय कोश है उसी रूप में देखेगा जो न्न में कोष अपना स्वरूप समझने वाला अज्ञानी है वह इसलिए जहाँ ज्ञानी का शरीर है और यदि खड़ा है तो समझेगा खड़ा है ज्ञानी खड़ा है ज्ञानी की उपाधि उपाधिभूत शरीर बैठा है तो मानेगा बैठा है यदि ज्ञानी किसी की शंका का समाधान कर रहा है तो ये समझेगा कि शंका समाधान कर रहा है इस प्रकार ये अपनी उपाधि के साथ तादात्म्य करके रहने वाले अज्ञानी उपाधिगत धर्मों को अपने धर्म समझ करके उन उन धर्मों से युक्त रूप से रहते हैं मनुष्यादि रूप से रहते हैं और मनुष्यादी शरीर फिर खड़ा है बैठा है लेटा है तो उस रूप से अपने आप को मानते हैं गमन कर रहा है तो गतिशील मानते हैं बोल रहा है तो वाग इंद्रिय रूप अपने आप को मान करके वदन रूप क्रिया से युक्त समझते हैं लेकिन ज्ञानी के दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में ज्ञानी परमार्थवित यानी ज्ञानी किस रूप से है हमेशा सर्वदा जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के ब्रह्म रूप से ही रहेगा वह ब्रह्म कैसा है तो कहते है परिपूर्ण है का मतलब त्रिविध परिच्छेद से रहित है देश तह कालत वस्तुतः अपरिचिन्न है यह परिपूर्ण शब्द का अर्थ होगा और ये परिपूर्ण विशेषण है चिदानंद का चित और आनंद तो देशत हो, कालत हो, वस्तुत अपरिन्न चेतन और देशत कालतः वस्तुत अपरिन्न आनंद ये ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है रुष ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का मय के रूप में अनुभव करने वाला भी ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप अपरिछिन्न ज्ञान तथा अपरिछिन्न आनंद रूप से ही अवस्थित रहता है अवतिष्ठते वहां स्थिति है उसकी परिपूर्ण चिदानंद में इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्ता न्रोत्रजिहे ना न च्रहण नेत्र न गोयम तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो अहम शिवोह तो शिवो अहम चिदानंद स्वरूप शिव यानी शोधित तदर्थ है वो मैं हूं उस रूप में, में मेरी स्थिति है वो सहज अवस्था है अनायास ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप ही परमार्थविद की अहम वृत्ति का आलमन रहता है और वो अहम वृत्ति भी सत्य नहीं बाधित रहती है स्वरूपतः अहम वृत्ति बाधित है लेकिन उसका विषय अबाधित है जो परिपूर्ण चिदानंद अहम वृत्ति का आलंबन है वो तो अबाधित है और वृत्ति का तो अंतकरण का बाध होने से अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति भी बाधित हो जाती है कतक रेणु का दृष्टान्त तो पता है ना पहले कैसे ये उसी स्वरूप में अवस्थित रहता है इसे समझाने के लिए अज्ञानी को जो अपने अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में सत्य भास रहा है नाम रूप वर्णादि उसे ज्ञानी छोड़ देता है अहम के आलंबन के रूप में ये कहा कि नाम वर्णादिकम सर्व विहाय, विहाय यानी त्यक्तवा जो नाम होगा उपाधि का होगा मनुष्य फिर मनुष्यों में भी व्यवहार के लिए जो एक विशेष नाम माता पिता के द्वारा प्रदत्त या गुरु के द्वारा प्रदत्त और उस नाम का अर्थ हो शरीर रहेगा उस शरीर को भी अपनी अहम वृत्ति के आलमन के रूप में जीवित अवस्था में ही छोड़ करके शरीर है लेकिन शरीर को ज्ञानी की अहम वृत्ति मय के रूप में आलंबन नहीं करेगी तो नाम त्यक्ता विह्य का अर्थ निकलेगा और वर्णाधिकम तो मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ मैं क्षूद्र हूँ ये जो वर्ण है और वर्ण शब्द का अर्थ रूप भी होता है वर्न, वर्न, गौर गौरवर्ण कृष्ण वर्ण स्वर्ण गौरवर्ण इत्यादि जो होता है कर्पूर गौरम कर्पूर के तरह गौर तो ये सारे वर्ण भी शरीर के हैं चाहे वर्ण चतुष्टय मान लो या शरीर के जो रूप हैं उसे वर्ण मान लो ये सब शरीर के हैं और मैं शरीर ही नहीं हूं तो ब्राह्मण भी नहीं शूद्र भी नहीं मैं तो मैं कौन हूँ फिर चिदानंद रूप शिवो हम शिवोहन तो आदि शब्द से बाकी आत्मा की उपाधि भूत जो पंच कोश हैं वे तथा पंचकोषों के धर्म से वैशिष्ट धर्म से विशिष्टता इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ बाकी चार कोषों में से किसी भी कोष के धर्म से विशिष्ट होकर के सविशेष मैं नहीं हूँ अपितु परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप ही मैं हू इस निश्चय के साथ ज्ञानी जब तक प्रारब्ध है तब तक अवस्थित है वह जीवन मुक्त है जिज्ञासु का आदर्श उनकी सहज स्थिति ये है तो जीवन मुक्त का जो स्वभाव है वो होता है जिज्ञासु का साधक का प्रयत्न से संपाद्य होने से साधन उनका वो सहज है और साधक अपने साधना से उस स्वभाव को प्राप्त करना करता है साधक अवस्था में उसी को लक्ष्य मान करके जीवन मुक्त की स्थिति को वह स्थिति जिससे प्राप्त हो इसके लिए साधना करता है तो निधि ध्यास में भी क्या करता है निधि ध्यास करने वाला साधक कि अपनी उपाध अहम के रूप में उपाधिभूत पंचकोषों को भाग त्याग लक्षणा से अपने से अलग करके तत्पद वाचार्थ की जो उपाधि है समष्टि स्थूल कार्य समि सूक्ष्म कार्य और माया इनको अलग करके बचा हुआ जो शोधित तो तदर्थ है वो है परिपूर्ण चिदानंद और वही शोधित तो तोमर्थ का भी रूप है उन दोनों के ऐक्य का अनुसंधान करता रहता है उसके लिए प्रयत्न रहता है ये बात यानी वहां स्थिति हमारी सहज बन जाए अपने वास्तविक स्वरूप में इसके लिए प्रयत्नशील रहेगा यानी विध्यासन रहेगा ये साधन है उत्कृष्ट साधन शुभ संस्कार को प्रबल करने के लिए आगे हैं कि जब व्यवहार अवस्था में हम देखते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं घटादि विषयक प्रमाता का प्रमा का आश्रय रूप प्रमाता घटादि का ज्ञान है प्रमा और घटादि है प्रमेय तो ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय भेद जब तक रहेगा तब तक अद्वैत जो त्रिपुटी से रहित तो तत्व है उसकी अनुभूति उसमें स्थिति कैसे जमेगी उसमें स्थिति कैसे हो पाएगी और उसमें स्थिति हुए बिना माना जाता है कि शुभ संस्कार प्रबल होगा नहीं अद्वैत का संस्कार ही तो शुभ संस्कार है ना उसके लिए वृत्ति का अद्वैताकार होना जरूरी है जिस विषयाकार वृत्ति होगी उसी विषय का संस्कार बुद्धि में पड़ेगा तो प्रमेय प्रमा प्रमिति प्रमाण आदि द्वैत विषयनी ही वृत्ति रहेगी तो द्वैत का संस्कार रूपी अशुभ संस्कार ही दृढ़ होता जाएगा इस दृष्टि से इस को भी बताया जा रहा है चालीसवें श्लोक में जहां त्रिपुटी नहीं है उसमें विलीन करने के लिए त्रिपुटी भी अध्यस्त है प्रमातृभाव भी अध्यस्त है आत्मा वस्तुतः प्रमाता भी नहीं है तो चालीसवें श्लोक का उच्चारण कर ले भेदः ृजयेदात्म न विद्यनंदवा स्वयमेव स्वये तो ज्ञात ज्ञान ज्ञेय भेदः यानी भेद शब्द का अर्थ होता विशेष विकल्प विशेष कहो विकल्प कहो भेद कहो त्रिपुटी कहो ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है यही तो भेद है यही विकल्प है यह विकल्प जो परमार्थ स्वरूप है परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप निर्विशेष स्वरूप उसमें न विद्यते निश किया जा रहा है नेति नेति यह वाक्य बताता है कि परमात्मा न ज्ञाता है न ज्ञेय है न ज्ञान है उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रमारूप ज्ञान हाँ वो ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया हुआ लेकिन अबाधित अपरिचिन्न अब ज्ञान है वो परिपूर्ण ज्ञान चित है वो अरे यहाँ ज्ञान शब्द से लेना प्रमाता के प्रयत्न से प्रेरित हुए प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान विकारी ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जिसका जन्म रूप विकार होता है विनाश रूप विकार होता है ऐसा ज्ञान विकारी ज्ञान कहलाता है और वो ज्ञान परमात्मा में नहीं है परमात्मा का वो स्वरूप नहीं है तो इस प्रकार ये ज्ञात्री ज्ञान भेद यानी विशेष परमात्मा में यानि निरूपाधिक आत्मस्वरूप में नहीं है विशेष है चिदानंदेक रूप तो चिदानंदेक रूप परमात्मा होने से परमात्मा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप विशेष नहीं है ये पूर्वार्ध है प्रतिज्ञा वाक्य परात्मनि त्री ज्ञान भेद न, न विद्यते थे यह प्रतिज्ञा हुई और इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु हुआ चिदानंदईक रूपत्वात् तो चिदानंदईक रूप परमात्मा होने से उसका एक ही रूप है वो क्या चिदानंद चेतन आनंद चेतन अलग है आनंद अलग है ऐसा नहीं आनंद स्वरूप जो चेतन चेतन स्वरूप जो आनंद वही परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप है और वो एक है निर्विशेष है इसलिए सविशेष वो होगा नहीं त्व आदि विशेषता वाला तो यदि वह एक ही है तो कैसे भाषित होगा ज्ञानी के अनुभव में कैसे आएगा तो कहते हो जड़ सुख नहीं है ना प्रिय मोद प्रमोद नामक जो सुख है वो तो जड़ अंतकरण का परिणाम होने से जड़ है और परमात्मा आनंद स्वरूप है ये भूमा तत् सुखम से सुख स्वरूप है लेकिन साथ में वह चेतन सुख है वो सुख जड़ नहीं है जड़ तो है प्रकृति और प्राकृतिक जगत तो भूमा न तो प्रकृति है न भूमा प्राकृत है भूमा का अर्थ है निरतिशय अपरिचिन्न वस्तु तो नि, निरति अनिरतिशय अपरिचिन्न वस्तु जो भूमा है वही सुख है वह प्रकृति तथा प्राकृत न होने से प्रकृति भी भूमा है परिच्छि कहा जाता है तीन प्रकार के भेदों में से किसी न किसी भेद से युक्त तो प्रकृति भी स्वगत भेद से युक्त है सजातीय विजातीय स्वगत भेद तो प्रकृति एक होने से सजातीय विजातीय भेद तो उसमें नहीं रहेगा लेकिन प्रकृति त्रि त्रिगुणों की साम्य अवस्था है तो गुणत्रय की साम्य अवस्था रूपा जो प्रकृति वह सावयव हो गई ना और जो सावयव है शरीर उसमें स्वगत भेद रहता है हाथ पाव नहीं पाव शीर नहीं शीर कान नहीं कान कमर नहीं कमर गर्दन नहीं ये सब अंतर है ना ये जो एक सावय पदार्थ का उसके अवयवों को लेकर के भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित रहना उसे माना जाता है स्वगत भेद। तो प्रकृति सावयव होने से स्वगत भेद से युक्त होगी तो ये जो है ये कहा जाता है कि भूमा प्रकृति रूप भी नहीं है और प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के विकार को तो प्रकृति का विकार तो है आकाश आदि जगत इसलिए प्रकृति भी जड़ है और आकाश आदि भी जड़ है और भूमा रूप जो सुख है आनंद है परमात्मा का स्वरूप वह प्रकृति एवं प्राकृत जगत से विलक्षण होने से जड़ नहीं है चेतन है और वो जो प्रकृति तथा तो प्राकृत से विलक्षण भूमा पदार्थ है आनंद सुख उसे यदि चेतन स्वीकार नहीं करेंगे तो जगत अंधे प्रसंग आएगा ना जगत तो जड़ होने से प्रकाशित हो नहीं सकता स्वयं और जगत का भान हो रहा है निश्चित है फिर जड़ को भाषित करने वाला जड़ से विलक्षण कोई न कोई चेतन है और वो भूमा से अलग होगा आनंद से अलग होगा सुख से अलग होगा तो एक सुख होगा भूमा शब्द का अर्थभूत और एक उसका भी प्रकाशक और प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत का भी प्रकाशक चेतन अलग स्वीकार करेंगे तो दो परमार्थ वस्तु हो जाएगी ना एक चेतन और एक सुख इसलिए ये तो द्वैत ही बना रहेगा वास्तविक हो जाएगा पारमार्थिक हो जाएगा यदि चेतन को भूमा शब्दित निरति से आनंद से अलग समझेंगे तो परमार्थ वस्तु दो होगी इसलिए ये समझना कि यो वही भूमा सुखम से बताया गया जो सुख है आनंद है वह परमात्मा का स्वरूपभूत चेतन है सुख चेतन अलग और सुख अलग नहीं है क्योंकि ये चित्त भी परमात्मा का एक अंश नहीं है और सुख भी परमात्मा का अंश नहीं है अपितु तो परमात्मा इसलिए परमात्मा की निरंसता सिद्ध हो जाएगी सुख को चिद्रूप घुमा शब्दित तो सुख को चिद्रूप स्वीकार करने से श्रुति ने जो परमात्मा को निष्कल कहा है वो निष्कलता बाधित नहीं होगी नहीं तो प्रकृति के जैसे तीन गुण अलग अलग तीन अवयव हैं ऐसे परमात्मा के अंश मानेंगे आनंद को और चेतन को तो परमात्मा भी सांस यानी सवयव हो जाएगा और जो सवयव होगा वह स्वगत भेद से युक्त होने से अपरिचिन्न नहीं होगा परिपूर्ण नहीं होगा इस दृष्टि से ये जो चिदानंदयिक रूप ये विशेषण है ये दोनों प्रतिज्ञा का निश्चाय हेतु है दोनों प्रतिज्ञा के साथ हेतुत्वेन रूपेण इसका दोहरी दीप न्याय से क्या करना अन्वय करना दहरी में रखा हुआ दीप जैसे अंदर बाहर दोनों के साथ प्रकाशकत्व रूपेण अन्वित होता है ऐसे चिदानंदय रूप होने से परमात्मा ज्ञात्री ज्ञान भेद से रहित है इस प्रतिज्ञा का भी निश्चाय होगा और चिदानंदय रूप होने से परमात्मा स्वयं ही भाषित होता है इसमें भी वो हेतु बनेगा स्वयं एवं ही दिप्यते स्वयं ही भास रहा है वो चेतन भी होने से इसलिए परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए त्रिपुटी को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है ये जो परमात्मा का स्वयं आनंद रूप से भान हो रहा है ये कब होता है जब वह अनावृत होता है अविद्या काम कर्म रूपी आवरण से अनावृत होता है तब चिदानंदय रूप से स्वयं ही स्पुरित होता है परिपूर्ण आनंद रूप से भासता रहता है इसके लिए अनावृत करने वाला एक ज्ञान चाहिए एक परमात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान है वह आवरण नामक दोष का विरोधी नहीं है परमात्मा ज्ञान स्वरूप है ना और ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमात्मा के आवरक अविद्या का विरोधी नहीं है अपितु अविद्या को सत्ता स्पूर्ति दे रहा है इसलिए वो अधिष्ठान है किसका अविद्या का तथा तो अविद्यक जगत का पर इस परिपूर्ण चित्त का अविद्या कहो या प्रकृति कहो और आविद्यक कहो या प्राकृतिक कहो जगत के साथ कोई विरोध नहीं है अभी तो वह उसके अनुकूल है सत्ता स्पूर्ति दे रहा है तो वो जगत को मिटा भी नहीं पाएगा आवरण को हटा भी नहीं पाएगा उसके लिए फिर आवरण को निवृत्त करने वाला आवरण का विरोधी ज्ञान चाहिए और आवरण विद्या पराविद्या शब्दित जो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति है ये पराविद्या और द्वैत ज्ञान है अपराविद्या इस अपराविद्या का निवर्तक अद्वैत साक्षात्कार रूपा वृत्ति ये निवर्तक है विरोधी है वह वृत्ति परमात्मा के इस पारमार्थिक स्वरूप को अनावृत करती है उससे अनावृत हुआ जब परमात्मा का पारमार्थिक परिपूर्ण चिदानंद स्वरूप होता है अनावृत तो हमेशा स्पुरत होता रहता चेतन है चेतन का, वृत्ति व्याप्ति आवरण भंग के लिए परमात्मा में भी स्वीकार किया। है लेकिन फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है तो ये यहां पर कहा जा रहा है वृत्यात्मक ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वह आवरण को जला देता है जैसे यज्ञ में जो प्रकट हुआ अग्नि देव उस अग्नि को यज्ञीय अग्नि को कहा जाता है देवताओं का मुख तो को जैसे भोजन के समय परोसा हुआ जो भोज्य है भोजन सामग्री है वह थाली में जब तक है तब तक दिखती है और आपने उठा करके एक एक ग्रास मुख में डाल दिया फिर वो दिखती नहीं है वो आपके रूप में विलीन हो जाती है आप खा लेते हैं तो अहम अर्थ बन जाती है अभी इदम के रूप में है भुक्तम यथान कुक्ष स्तंभ आत्मत्वे ना तथा पूर्ण अहंता कौलितम योगी विश्वम योगी स्वरस तथा ये भास्कर भगवान के चार प्रसिद्ध शिष्यों में से एक वार्तिककार हुए हैं कौन है, है वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जी उनका श्लोक है वे कहते हैं जैसे थाली में परोसा हुआ अन्न जब तक थाली में है तब तक तो ईदम के रूप में दिखता है और उस ईदम को आप अहम बना देते हैं यानी अपने आप में विलीन कर देते हैं भोजन क्रिया के माध्यम से 20 मिनट या आधे घंटे में थाली तो अब दिख रहा है कि आपको अपने से भिन्न पेट में गया हुआ लेकिन वो अहम अर्थ बन गया भुक्तम याने खादितम अन्नम कुक्षिस्त हो गया यानी पेट में समा गया तो वह अहम हो गया आत्मत्वेन अभिमन्यते ये जो ज्ञानी लोग होते हैं बहुत खाऊ होते हैं उनका इतना सा खाने से दो ढाई किलो खाने से पेट नहीं भरता उनको तो चाहिए पूरा संसारी अनात्म वर्ग मात्र को खा लेते हैं तो पूर्ण अहंता कवलितम कवल का अर्थ है खादितम निगल लिया लेकिन कैसे निगल लेते पूर्ण अहंता से वो पूर्ण अहंता है अधिष्ठान मैं हूं पूर्ण है परमात्मा और उस पूर्ण परमात्मा को विषय करने वाला जो अहम अस्मि ये ज्ञान है वो पूर्ण अहंता है और उस अहंता से कवलित ये सारा संसार संसार तो परमात्मा के कल्पित एक अंश में है ना और ये तो मान लेता है त्रिपाद से अमृतन जो परमात्मा है जहां संसार कल्पित है वह भी और जहां संसार का स्पर्श नहीं है वह भी अपरिचिन्न परमात्मा मैं हूं भूमा मैं हूं ये है पूर्ण अहंता और उसे कवलित हो गया ये प्रकृति तथा तो प्राकृतिक समस्त जगत वो कहा गया फिर अहम ही बन जाता परमात्मा में ही विलीन हो जाता है न परमात्मा से अतिरिक्त तो नहीं रहता उसे यहां पर कह रहे हैं इकतालीसवें श्लोक में अहम वृत्ति सारे जग अनात्म वर्ग को बाधित करके आत्मा को मात्र अवशिष्ट रखती है वो वृत्यात्मक ज्ञान है एवं आत्माणो ध्यान मथने कृते सतत उदितावतिज्वाला सर्वाज्ञने दहेत तो जैसे यज्ञ में अणिमंथन से प्रगट हुआ अग्नि आह्वनीय कुंड में डाला जाता है तब वह उस आह्वनीय अग्नि में प्रदत्त समस्त आहुति को समेधा को जला करके भस्म कर देता है सूक्ष्म रूप बना देता है स्थूल रूप तो भस्म के रूप में यहाँ दिखता है सूक्ष्म रूप देवताओं तक पहुँचाता है अग्नो प्रास प्रास्ताहूति सम्यक आदित्यम प्रातिष्ठते तो अग्नि में प्रदत्त आहुति का सूक्ष्म रूप अग्नि देवता तक पहुंचा देता और स्थूल रूप यहीं पर यज्ञ कुंड में भस्म के रूप में भाषित होता ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा ध्यान मंथने सततम कृते आत्मा को अरणी के तरह अरणी समझना अरणी दो होती हैं एक नीचे वाली लकड़ी और एक ऊपर वाली लकड़ी जिसे पंडित लोग नीचे वाले लकड़ी में मंथन करते समय एक मंथा रखते हैं लकड़ी का बना हुआ जो मथानी जैसा होता है उसे मंथा कहते हैं मंथन का साधन और फिर उसमें जो मथनी होती है रस्सी बांधते हैं और खींचा जाता है यजमान के द्वारा इसे जैसे दही बिलोड़ते समय माताएँ करती हैं जो मथानी होती हैं उसे दही के पात्र में डाल करके जैसे खींचती हैं ऐसे ही यहाँ पर परमात्मा और जीवात्मा ये उत्तर अरणी अधरारणी के तरह हैं और ध्यान है परमात्मा का मय के रूप में ध्यान ये है वह मथानी मंथा मंथन दंडा तो ध्यान रूपी मंथन दंड से तत्पदार्थ तुम पदार्थ रूपी अरणी के आधार पर क्या किया जा रहा है मंथन किया जा रहा है दोनों के एकत्व का ध्यान रूपी मंथन किया जा रहा है और वो मंथन कब तक और कैसा तो थोड़ा खींचा फिर रुके फिर खींचा फिर रुके तो अरणी प्रकट नहीं होता खूब जोर लगा करके खींचना पड़ता है और निरंतर खींचना पड़ता है रुक रुक करके नहीं ऐसे परमात्मा ब्रह्मात्म एक तो विषयक ध्यान रूपी मंथन निरंतर करना होता है ध्यान ही मंथन है और वो सतत करना है सतत ये उपलक्षण है दीर्घ काल और आदर का भी असत का अर्थ है निरंतर तो दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक जो परम वाक्यार्थ अनुसंधान रूप मंथन है वह कर लिया तो शुभ वासना प्रबल हो गई और उस प्रबल शुभवासना से फिर ज्ञान हो जाता है तो कहते इस मंथन से उदीता, अवगति ज्वाला तो यज्ञ में अरणिबंधन करने से अरणी में चिंगारी प्रकट होती है उस चिंगारी को फिर पंडित लोग ज्वाला के रूप में प्रकट करते हैं हवा आदि पंखे से करवा करके और फिर उस प्रगट हुई अग्नि में जो भी ईंधन डालो हवन सामग्री और घृतादि ये सब काष्ठादि भी उन सब को जला करके भस्म कर देता है वह अग्नि ऐसे ही ध्यान रूपी मंथन से आदर पूर्वक दीर्घ काल निरंतर किए हुए ध्यान रूपी मंथन से एक ज्ञान ज्वाला प्रकट हुई अवगति शब्द का अर्थ है ज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार ये अवगति है और इस अवगति को ज्वाला के तरह ज्वाला समझना मंथन से प्रकट हुआ अग्नि तो यज्ञ में जो ईंधन डाला जा रहा है काष्ठ और घृतादि उसको जला करके भस्म कर रहा है ये ज्ञान रूपी ज्वाला किस ईंधन को भस्म करेगी तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत अविद्या तथा अविद्यक जगत को द्वैत को बाधित कर देगी ये कहा जा रहा है कि सर्वाज्ञाने धनम दहेत दहेत क्रिया का कर्ता है अवगति रूपा ज्वाला और कैसी अवगति रूपा ज्वाला तो उदिता उदिता का अर्थ है उत्पन्ना कार्य उत्पन्न हुई है उत्पन्न हुई का मतलब जन्म रूप विकार से युक्त है।, है ये विकारी ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्त्मक ज्ञान है ये अज्ञान तथा अज्ञान का कार्य द्वैत का विरोधी है और इस ज्ञान रूपी ज्वाला से अज्ञान रूप ईंधन जल करके भस्म होता है तो अवगति ज्वाला सर्वाज्ञान ईंधनम दहेत ईंधन यानी काष्ठादि उसे प्रकट हुआ अग्नि जैसे जला करके भस्म कर रहा है ऐसे यहा ईंधन है समस्त अज्ञान समस्त अज्ञान का मतलब मूल अज्ञान तूल अज्ञान ये सारा अनात्म वर्ग अज्ञान ही अज्ञान है मूल अज्ञान हुआ प्रकृति और तूल अज्ञान यानी तूल अविद्या हुआ अध्यास उसके हो गए दो प्रकार अर्थाध्यास ज्ञाध्यास तो ज्ञानाध्यास को भी और अर्थाध्यास को भी और इसके कारण कारणभूत मूल अविद्या रूप अज्ञान को भी ईंधन कोटि में लेना ये ईंधन है द्वैत प्रपंच और द्वैत प्रपंच का ज्ञान ये तूल अविद्या है और मूल अविद्या है इनका अज्ञान कारणभूत अज्ञान इन सबको अनात्मा मात्रों को ईंधन कोटि में लेकर के सर्वाज्ञान रूप ईंधन का दहाग बन जाता है ये ज्ञान रूपी अग्नि ये यहां पर बताया तो दग्ध कर दिया का मतलब बाधित कर दिया इस प्रकार ये द्वैत प्रपंच विलीन हो जाता है ये वृत्मक ज्ञान का फल है तो अद्वैत निराबाध रूप से फिर सुरित होता रहेगा चेतन होने से उसे वो नहीं करता प्रकाशित करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है वृत्ति व्याप्ति दिखाई यहां पर वृत्ति व्याप्ति का फल बताया समस्त अनात्मा का बाध अब उदाहरण सहित ये समझाया जा रहा है कि चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को भाषित होने के लिए प्रकाशित होने के लिए अपने स्वरूपभूत ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानांतर की अपेक्षा नहीं है वो स्वयं प्रकाश है स्वयं ही भास रहा है इसे उदाहरण द्वारा बताया जा रहा है बयालीसवें श्लोक में तो बयालीसवें श्लोक का उच्चारण कर ले अरुणे ने वोधे न पूर्व संतम से हृते तत आवीर्भव भवेदात्मा स्वयंशुमानिव तो उदाहरण है अंशुमान का अंशुमान किसको कहते हैं अंशु कहते हैं किरणों को और किरणें जिसकी होती हैं उसे कहा जाता है अंशुमान तो अंशुमान शब्द का अर्थ सूर्य भी है अंशुमान शब्द का अर्थ चंद्रमा भी है लेकिन सुधांशु हिमांशु इत्यादि कहा जाता है ना चंद्रमा की किरणें हैं सुधा तो सुधा है जिसके अंश में उसे सुधांशु कहा जाता है ने चंद्र और हिम के तरह शीत है किरणें जिसकी उसको कहा जाता है सुधांशु हिमांशु और सूर्य तो अंशु अन्सु है अंशुमान है वो गर्म भी होती है सूर्य की किरणें और आपके साफ होता है उसमें सुधा के तरह सुख पहुंचाने वाला नहीं होता अनात्मा को तो नष्ट ही कर देता अंधकार को तो सामान्य सुधांशु शब्द है क्या ना अंशुमान शब्द है तो सूर्य का वाचक अंशुमान सूर्य और चंद्रमा के लिए हिमांशु सुधांशु इत्यादि जोड़ना पड़ता है विशेषण तो सूर्य दृष्टान्त तो रहेगा अंशुमान इव, इव शब्द का अर्थ है यथा तो यहा नोधेन पूर्वसतम से सति अंशुमान विर्भवती तो जो अरुणोदय है आने सूर्य के दर्शन से पूर्ववर्ती जो समय है उसी से रात्रि कालीन अंधकार रूपी जो विरोधी तत्व है प्रकाश का सूर्य तो प्रकाश है ना वह सूर्योदय यानी प्रकाश का पूरा पूरा प्राकट्य होने के पहले अरुणोदय हुआ उसी से अंधकार दूर हुआ और उस अरुणोदय से अंधकार के दूर होने के बाद सूर्य का प्रकाश स्वरूप सूर्य होने से स्वयं ही प्रकाश हो जाता है उसे प्रकाशित करने के लिए प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं होती है फिर रात में क्यों नहीं दिख रहा था रात में उसका आवरक अज्ञान था वह अज्ञान अरुणोदय से दूर हो गया ऐसे अहम ब्रह्मास्मीय वृत्ति हैं अरुणोदय और इस अरुणोदय से आध्यात्मिक अरुणोदय से होने वाला निवृत्त होने वाला अंधकार है अज्ञान रूपी अंधकार समस्त अज्ञान रूपी अंधकार अहम ब्रह्मास्मि सुवृत्ति के उदय रूपी अरुणोदय से समाप्त हो गया तो सूर्य को फिर प्रकाशित होने के लिए किसी प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती स्वयं ही भासता है प्रकाशित होता है सूर्य ऐसे चिदानंदय रूप परमात्मा वृत्मक ज्ञान से अनावृत होने के बाद स्वयं ही प्रकाशित होता है ये इस बयालीसवें श्लोक में बताया गया तो दृष्टांत वाक्य है अरुणे व पूर्वतम से रीते तो अरुण से ही जैसे अंधकार रात्रिकालीन दूर होता है अरुणोदय से ही और सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है ऐसे कहते हैं अरुणोदय स्थानीय आध्यात्मिक अरुणोदय स्थानीय अहम ब्रह्मास्मि इस अग्नि रूपी ज्वाला कहो या अरुणोदय कहो उससे पूर्वतम से पूर्वसंतम से रे तो अनादि अनिर्वचनीय रूपी अंधकार के निवृत्त हो जाने पर क्या होता है तत आत्मा स्वयं एवं अविरभवेत तो अंधकार वृत्ति व्रत्य व्याप्ति से अज्ञान रूपी अंधकार के निवृत्त होने पर चिदानंदय को रूप आत्मा स्वयं ही भाषता है प्रकट होता है आविर्भवे के रूप में अभिव्यक्त होता आत्मा आत्माभिव्यक्ति के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है ये यहां पर बताया गया अब त्रैतालीस हा हाँ, पूर्व सन तमसे सन हैं विद्यमान सम विद्यमान समसर्ग है सन तमस का मतलब अनादिकाल से आत्मार रूपी सूर्य को अवरुद्ध करके रखा था अच्छी तरह से जिसने सम उपसर्ग पूर्वक ये प्रयोग है तो सम का अर्थ है सम्यक यानी अच्छी तरह से ज्ञान स्वरूप आत्मा को अवरुप्त करके रखा है काल से जिस अंधकार ने वह अंधकार है प्रबल अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार और उस प्रबल रूपी अंधकार को निवृत्त करता है अहम ब्रह्मास्मि यह तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ परा रूपी अरुणोदय और फिर सूर्य स्थानीय आत्मा स्वयं ही अभिव्यक्त होता है ये यहाँ पर कहा गया अब ये जो तेतालीसवा शलोक है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे विजयादशमी के दिन आज बारह बज करके पचपन मिनट पर मूल नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है तो मूल नक्षत्र पर माता सरस्वती का आह्वान किया जाता है कल बताया था ना कि नवरात्रि के अंतर्गत एक सरस्वती सयन नामक अनुष्ठान प्राप्त होता है आ जाता है प्रतिवर्ष उसका चार नक्षत्रों से संबंध है मूल नक्षत्र पर आह्वान किया जाता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर पूजा और भेट प्रदान उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र लगने पर श्रवण नक्षत्र जब तक है उस उतने कार्यकाल में विसर्जन ये चार कृत्य संपन्न किए जाते हैं सरस्वती सैन में तो सरस्वती सैन उत्सव संपन्न हुआ ये माना जाता है तो आज हम लोग काल कितने बजे पाठ होता है आप लोगों का साढ़े तीन तो साढ़े तीन बजे सरस्वती का आह्वान करेंगे अभी सुबह का पाठ तो जो होना है वो होगा उनका और शाम के पाठ के समय चाय पीने के बाद सरस्वती का आह्वान वो कहा पर होगा यहां मुख्य मंदिर में ही आह्वान होगा संक्षेप में पूजा होगी और सरस्वती माता की आरती और स्तोत्र पाठ पुष्पांजलि और थोड़ा बहुत सरस्वती सैन्य के विषय में चर्चा ये सायकाल और कल सुबह करेंगे सुबह थोड़ी, थोड़ी थोड़ी चर्चा होती रहेगी एक एक घंटा सरस्वती सैन में ग्रंथ लेकर के स्वाध्याय नहीं होगा सरस्वती माता का चिंतन ऐसे प्रवचनात्मक होगा ग्रंथों की पूजा करते हैं और सभी ग्रंथ रखेंगे तो मंदिर भर जाएंगे इसलिए एक एक ग्रंथ रखते हैं जिनको जिनको रखना होगा पूजा के लिए वो यहां ला करके रख ले फिर बाद में अपना ले जाए जब विसर्जन होगा तब बाकी ग्रंथ पढ़ सकते हैं कमरे में ध्यान जब भी कर सकते हैं सेवादि भी कर सकते हैं क्या कह रहा है स्वाध्याय बंद रहेगा हा कमरे में कर सकता है ओम पूर्ण मद पूर्ण मूर्ण पूर्णस्य मुदच्य दूर्ण ओम शांति शांति शांति ही, शिशं शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो मूर्तिधेद मूर्तिभागिने व्यौम पद व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ शा शांति, शांति, शांति ही